भाष्य में जिज्ञासाधिकरण का अंतिम भाष्यवाक्य विचार हो गया था ब्रह्म के अस्तित्व में स्वद प्रमाण आत्मरूप से ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी उसका सामान्य ज्ञान ही हो, हो पाता है विशेष ज्ञान में जिज्ञासा की आवश्यकता है क्योंकि विशेष आत्मा के ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में अनेक प्रतिपत्तियां हैं इसलिए युक्ति वाक्य प्रमाण आदियों से मिलाकर विचार करना चाहिए इस दृष्टि से ब्रह्मसूत्र आरंभ करना चाहिए कहा जब जिज्ञास विषय सिद्ध हो जाता है तो संबंधादि चतुष्टय सिद्ध हुआ है तो उस संबंधादि चतुष्टय को लेकर आगे विचार होना चाहिए कहा कि जब तक स्पष्ट विचार नहीं होता है तब तक निश्रेय की प्राप्ति नहीं होती अविचार्य के कारण जो जो दुख हो रहा है संसार हो रहा है इससे मुक्ति चाहिए तो विचार सुविचार चाहिए इसलिए उन सब पक्षों को त्याग कर जो सही पक्ष है जो वेद का यथार्थ सार है उसको वेदांत के रूप में समझना चाहिए ये अभिप्राय है इस अभिप्राय से कहा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तुय देश्रेयस के लिए ही हम इस वेदांत का विचार कर रहे हैं कई वादी विप्रतिपत्तियों को निराकरण करना उसका साथ है किंतु उनके साथ हमारा कोई विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं है केवल निश्रेयस को सिद्ध करना निश्रेयस को सिद्ध करने के लिए विरोधी तर्कों को खंडन करना पड़ेगा विरोधी युक्तियों को निस्सारण करना पड़ेगा तभी जो अविरोधी तर्क है वो सुस्थिर हो पाता है अविरोधी तर्क नहीं होने पर बुद्धि स्वीकार नहीं करती है और वो अनुभव को प्रमाण रूप से नहीं मानती अनुभव होने पर भी उसके विचार में लाने के लिए तर्कों की आवश्यकता होती है इसलिए कहा तद अविरोध तर्क उपकरणा वेद से अविरुद्ध वेद जो कह रहा है उसका सार तात्पर्य सिद्ध करने के लिए जिन तर्कों की आवश्यकता है केवल उन्हीं तर्कों के माध्यम से हम वेदांत विचार को निःश्रेय सिद्ध करने के लिए सिद्ध करेंगे ये कहा और अभ्यासभाष में भी एक ही अर्थ में कहा अस्य अस्थ हेतु प्रहाय सर्वे ये कहा था आरभ्य अर्थ का निराकरण करना ही उद्देश्य है वही दूसरा सूत्र में भी दो इसकी टीका इत्यादि टीका है विप्रतिपत्तिरुपसंहरती जो विप्रतिपत्तियों को दिखाया अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तिवादियों में है नास्तिक है तो शरीर को ही आत्मा मानता है कोई मन को मानता है कोई इंद्रियों को मानता है कोई विज्ञान को मानता है कोई शून्य को मानता है इस प्रकार से अनेक विप्रतिपत्तियां और आस्तिकवादियों में भी कोई ईश्वर को अभिन्न मानता है कोई ईश्वर को भिन्न मानता है इत्यादि विप्रतिपत्ति होने से उसको दिखाकर उसका उपसंहार करते उसका प्रयोजन क्या है दिखाते। दिखातेवादमा न प्रमाण और युक्ति के विनाति मनयुक्ति दीया दिव मान और युक्ति के बिना विवाद विवादमात्रा केवल विवाद करने से कोई सिद्ध नहीं होता है न पूर्वपक्षता उससे पूर्वक्षता नहीं है विवाद विवादमात्रा न विवाद मात्र से पूर्वपक्षता हो जाए तो बोलते हो ऐसी पूर्वक्षता नहीं है यहां तो विवाद के लिए विवाद के उद्देश्य नहीं किया ऐसी आशंका होने पर कहा कि युक्ति वाक्य तथा आभात समाश्रया जितने पूर्वपक्ष आए हैं ये सारे पूर्वपक्ष में जो प्रमाण दिए गए हैं वो सब प्रमाण आभास है प्रमाण का बल उसमें नहीं है प्रमाण जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन प्रमाण नहीं तर्क जैसा दिखाई पड़ता है तर्क नहीं है इसलिए वो आभास है तो उनका निराकरण कर लेना चाहिए ठीक है हमें कहते अंत्यपक्षवादिनो युक्तिवाक्याश्रया अन्य तदाभासाश्रया उत्तराधिकु व्यक्ति भविष्य टीकाकार कहते हैं कि भाष्यकार ने युक्तिवाक्य तदाभात सश्रया सतहा तो सारी युक्तियां सारे वाक्यों को एक साथ लिया है क्या तो टीकाकार इसको स्पष्ट करते हैं, बोलते हैं, इसमें विभाजन करना पड़ेगा जो अंतिम पक्ष है जिसको यहा सिद्धांत के रूप में माना है आत्मा सभोक्ति परे ये जो कहा कि भोक्ता जो जीवात्मा है उसका स्वरूप परमात्मा है ऐसा जो कहा इसलिए उसी को अंध्यपक्ष कहा तो अंत्यपक्षवादी ना अंत्य पक्ष के जो वादी है उन उसके उनके लिए युक्ति वाक्य आश्रया वो तो युक्ति और वाक्य के आश्रय तो लेकर के ही उसको सिद्ध करते हैं अन्य तद आभा आश्रया और उससे भिन्न जितने भी है वो युक्ति आभास और वाक्य आभा के आधार पर सिद्ध करते हैं इसलिए दोनों में अंदर हो जाएगा ये उत्तराधिकरणेशु व्यक्ति भविष्य ये अब आपको नहीं मालूम होगा किंतु तो आगे जो विचार आएंगे उससे ये मालूम हो जाएगा कि ये इस प्रकार का ही अभिप्राय है कि जो सिद्धांत है उसमें युक्ति बैठती है प्रमाण बैठता है और दूसरे में नहीं बैठता है ये सिद्ध करके दिखाना है आगे तो में व्यक्ति भविष्य का तथा ये यस् पक्षे श्रद्धा सतम तमा आश्रि स्वाथम साधय किम विचारेण तत्र तो आपको ये विचार करने की आवश्यकता क्या है जो विवाद कर रहे हैं उनको विवाद करने दो आप भी खुद क्यों उस विवाद में पड़ रहे हो विवाद करने वाला विवाद करेगा जो उसका फल निकलेगा उनको, उनको गुण होगा दोष होगा जो होगा अब आप आपको उससे क्या लेना देना है तथापि ये पक्ष श्रद्धा जिसको जिस पक्ष में श्रद्धा है जो जिस चीज को मानते हैं है ना तथा ये स्वीन पक्ष श्रद्धा सतम आतृत्या उस श्रद्धा को आश्रय लेकर के स्वार्थम साधन अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेंगे मतलब अपना प्रयोजन जैसा भी होगा उसको सिद्ध कर लेंगे किम विचार है आप इस विचार में क्यों पड़े अब अपने कुड़िया में चुपचाप बैठो अपने जो है अपने जो जब तब करो जो करना अब अप करो बाकी ये खाली विवाद में पढ़ के क्या करना है तो विवाद करने वाले विवाद करने दो तो वो अपने आप आपसे को सिद्ध करते हैं अपने जो भी है जैसा कल कहा था यम भाव दर्शे तम भाव सदुप जैसा जिसको जो दिखाया जो सिखाया गया जो पढ़ाया गया उसी को ही सत्य मान के अपने जीवन चलाते हैं उस श्रद्धा हो जाती है जो वक्ता के ऊपर श्रद्धा हो जाती है तो उसी के अनुसार चलता है इसलिए सब चलता है सब सही हो जाते हैं हमारे हिन्दू धर्म में आजकल ऐसा हो गया है, है। आभा तो सही हो तो सकता है गलत होता है इसलिए कहा गलत जो पूर्व का है वो तदाभास है गलत है वो सिद्धांत का सही है ये कहना चाह रहे हैं वो तदाभास को उसी में ले रहा है अब तर्क कर रहा है जैसा लग रहा है किंतु तर्क नहीं है वो ऐसा कहना चाहे अभी यहाँ क्या हुआ कि जो भी कुछ करता है वो सही है ऐसा मान लिया क्यों ऐसा कह रहा है अब जिसको जो भाव दिखाया जो गुरु ने जैसा दिखाया उसको पैसा तो मान लो अब हिन्दू धर्म में देखते हैं तो सभी लोग सभी को मानते हैं और जो बुद्धिमान लोग है, उनको हैं उनको पूछने पर कहते हैं ठीक है वो भी कर रहा है ठीक है ये भी कर रहा है ठीक है सब ठीक है तो सब ठीक है तो कौन सा ठीक है ऐसा नहीं है ऐसे सब ठीक नहीं होता है अब सब ठीक होगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है सब ठीक कभी भी नहीं होता है कोई भी विषय पर अनेकवाद होने पर अनेकवाद सभी एक साथ ठीक हो ऐसा नहीं है उसका लक्ष्य देखना पड़ेगा खाली बोलने तो नहीं होता है अब जब विचार से आप उसको सिद्ध करते हैं हाँ ऐसा मान के चलना ठीक है जैसा प्राकृत लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है वो मान के अपने जीवन चला रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं जब आप शास्त्र चर्चा करते हैं या कोई एक विशेष लक्ष्य जो सूक्ष्म है उसको सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो सब सही नहीं हो सकता है उसमें कोई एक मार्ग होगा जो मार्ग सही रास्ते पे पहुंच जाएगा बाकी मार्ग आके उसमें जुड़ जाए है, संभव है अनेक मार्ग तो है वो उसमें जुड़ जाएगा किंतु लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई उत्तर के तरफ जाना चाहते लक्ष्य तो उत्तर की तरफ है फिर कोई पश्चिम तरफ भी जा रहा है कोई दक्षिण की तरफ भी जा रहा है तो उत्तर की तरफ जाके प्राप्त करेगा क्या वो नहीं होता है हर मार्ग में ऐसा नहीं होता हो सकता है जैसा अभी पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है पहाड़ के ऊपर है मंदिर मंदिर में जाना सब चाहते है लक्ष्य एक है तो कोई इस तरफ से जा रहा है कोई उस तरफ से जा रहा है कोई कोई भी तरफ से जा रहा है यदि ऊपर उसका लक्ष्य एक ही है तो सब पहुंच जाएगा ऐसे में मार्ग एकत्व तो हो जाता है लक्ष्य एक होना चाहिए सब होगा अन्यथा नहीं होगा इसलिए कोई भी कुछ बना दिया कोई भी कुछ कह दिया कोई भी कोई साधन कर दिया सब करेंगे तो ब्रह्म तो प्राप्त होगा ऐसा नहीं है ऐसा होगा तो फिर ये सब ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं थी अब जो पहले जो आचार्य लोग क्यों इस पर इतने लेखनी उठाए और इतने सब प्रयास किया इतना सब प्रचार किया उसको स्थापना करने की क्यों कोशिश की क्योंकि लक्ष्य एक नहीं है सबका तो लक्ष्य एक नहीं होने पर हर मार्ग सही लक्ष्य पर पहुंचाए ऐसा हो नहीं सकता है तो पहले लक्ष्य एक निर्धारित हो तब तो बात ठीक है जैसे पहाड़ मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा है कहीं से भी चढ़ो ऊपर ही चढ़ना है तो वहीं जाके पहुंच जाएगा किन्तु लक्ष्य अनेक है और उसमें अलग अलग मानता है तब नहीं हो सकता कोई स्वर्ग कुछ है कहता है कोई कुछ है कहता है तो सब, सब तो स्वर्ग थोड़ी हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता कोई धर्म कोई कहता है कोई धर्म कोई कहता है सब धर्म नहीं हो सकता धर्म तो कोई एक होगा उसकी कोई व्यवस्था होगी और उसका कोई लक्ष्य होगा अब वो तो एक ही होना चाहिए इसलिए जो भी मानता है जो भी करता है सब भगवान कोई प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है उसका अलग अलग होता है उसका दुष्परिणाम आते सही रास्ता नहीं होने इसलिए एकम सद्विप्रा बहुधा वदी बोला ऐसा नहीं कि अनेकम सदविप्राह बहुधावदी ऐसा ने कहा एक लक्ष्य है उस लक्ष्य के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं हो सकती है अनेक रास्ताएं हो सकती हैं किंतु लक्ष्य एक होना चाहिए उस स्थिति में होगा इसीलिए यमभाव दर्शे दिस्तु तमभाव सद्य इस युक्ति से जो जो मार्ग को दिखाया है उस मार्ग से चलेगा यदि लक्ष्य एक हो तो तब हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता यहाँ लक्ष्य एक नहीं है यहाँ तो कोई वादी तो आस्तिक है कोई नास्तिक है कोई नास्तिक में भी कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है ऐसे में लक्ष्य कहाँ एक है हो नहीं है अब शरीर को आत्मा मानना किसी का लक्ष्य हो सकता है शरीर को आत्मा कोई को मानता है और कोई मन को आत्मा मानता है कोई मानता है कोई बोलता है स्वर्ग लोगों में भगवान बैठा है कोई बोलता है विष्णु लोग में है कोई बोलता है शिव लोग में ही है हाँ कोई बोलता है, है, हाँ, है वायुकुंठ में है और कहीं नहीं है भगवान ऐसे ऐसे बोलता है तो ये सब अलग अलग हो गया तो लक्ष्य अलग अलग होने पर उसका सब एक नहीं हो सकता है अच्छा आचरण तो कुछ तो समान रहता है सब लोग कुछ आचरण समान करते हैं इतने से लक्ष्य एक प्राप्त होगा ऐसा भी नहीं होता इसलिए ये बात ठीक नहीं है कि जो भाव जो श्रद्धा जिसमें हो उसी के अनुसार चलने से वो प्राप्त हो जाएगी ऐसी बात नहीं है सही चीज में जानकारी के बिना भी श्रद्धा आप शुरू करेंगे तब तो आगे जाके फल होगा जैसा गीता के सत्रह अध्याय में जो भगवान ने कहा श्रद्धा तरह योग तो उस प्रकार से हो सकता है वो जो लक्ष्य बनाया वो सही होना चाहिए तब जाकर के श्रद्धा करने पर होगा इसकी अलग व्याख्या हो गई गलत व्याख्या हो गई कि कोई भी कुछ करो वो फल हो जाता ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होगा तो इसलिए तो यहाँ स्पष्ट विचार की आवश्यकता है क्रिश्चनिटी में जैसे के हिसाब से पेराडाइज या इस्लाम में तेजस की कल्पना करते हैं तो ये क्या एकम श्रद्ध हुआ न अनेकम शब्द ये कल्पना आप स्वयं कह रहे हैं ये कल्पना है तो कल्पना हो गया तो निराधार है हम निराधार को मानते नहीं अब वो आप उसको युक्ति से सिद्ध कर सकते या प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर सकते करो तब तो हो सकता है अब वो वो लोग ही खुद कहते हैं कि हम इसको युक्ति से प्रामाणिक से सिद्ध नहीं करेंगे और कोई युक्ति से सिद्ध करने की कोशिश किया तो उसको मार देते उसको खत्म कर देते इसका मतलब क्या है कोई युक्ति से प्रमाण से अनुभव से सिद्ध नहीं होता है केवल खोरा खोरी खोरी कल्पना है उसका कोई मतलब नहीं तो खोरी कल्पना का क्या मतलब वो नहीं है ना उसमें यदि अर्थ होता तो आप डरते क्यों हैं अब उस पर विचार के लिए आप पीछे क्यों हटते हैं तर्क क्यों नहीं करते और जो युक्ति से कोई समझना चाहता है अनुभव से समझना चाहता है उसको समझने के लिए क्यों नहीं छोड़ते इसका मतलब आपको ही पता है कि इसका जब जड़ खोदने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा वो है ही नहीं कुछ तो इसलिए कल्पना है कल्पना को नहीं मान इसीलिए किम विचारे ने कहा अब विचार क्यों करना चाहिए इन सब सिद्धि रहने से विचार करनी चाहिए हाँ ये श्रद्धा का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि श्रद्धा का मतलब पहले से विश्वास से चलेगा बाद में उसी को आप युक्ति से प्रमाण से अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं उसी पर हमारी श्रद्धा होती है हम अंधविश्वास पर नहीं चलते है इसीलिए विचार की आवश्यकता है पहले आपको ये बोलना पड़ेगा ब्रह्म है अस्थि ब्रह्म वेदा संतमेनम तदोतु तो ब्रह्म अस्थि ब्रह्मेत अस्थि ब्रह्म है ऐसा जानना पड़ेगा उसके बिना नहीं चलेगा किंतु बाद में उसी ब्रह्म को आप तर्क से अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं हमारे जो है आज भी अनुभवी लोग जीवित है जो अनुभव किया है इस प्रकार से हो सकता है इसीलिए उसमें इसमें अंदर है तब विचारना की आवश्यकता है विचार किए बिना नहीं हो पाएगा त्र अविचार्य किंचित प्रतिबद्यमान हो निश्चय साथ प्रतिहन्य इसलिए स्पष्ट बोल दें कि विचार किए बिना कुछ भी आप आदरण करते जाने से सिद्धांत बनाते जाने से निश्चय से चुद हो जाएगा आपको असली तत्व नहीं मिलेगा यही तो बात है इसलिए वो सही कैसे हो सकता विवाद हा सप्तम्य अर्थ हा तत्रा का अर्थ है सप्तमी का सप्तम्य सरल प्रत्यय है सुस्ल तो प्रत्यय निशय तत्र का तो विवाद सप्तम्य मिथो विरुद्धधीषु क्याचि तत्त्वधीत्वा तस् विचार साध्यत्वा साध्य तदीना तत्वु न पुमर्थ भागि इसका यही अर्थ है मिथो विरुद्ध परस्पर विचारों में कस्याचि तत्त्वधीत्वा उन विचारों में कोई एक विचार तत्वाधिष्ठित विचार भी, भी मिलेगा तत्व बुद्धिमन तत्वज्ञान भी मिलेगा तस्या विचार साध्यत्वा, वो जो तत्वज्ञान है वो विचार के द्वारा ही सिद्ध होता है तत्वज्ञान मानने से सिद्ध नहीं होता है तत्वज्ञान विचार से सिद्ध होगा तत्वज्ञान की प्रक्रिया हुई है कि आप विचार करना पड़ेगा मानने से सिद्ध होने वाला और कुछ होता है वो जो विश्वास के अंतर्गत आता वो मानने से हो गया बस लेकिन ये नहीं जैसा आप बीमार हो गया तो दवाई खा रहे दवाई से ठीक हो जाएगा मानने से काम हो जाएगा क्योंकि दवाई अपने आप अप ठीक कर रहे हैं वो हो जाता है किंतु तो तत्व ज्ञान कभी मानने से नहीं होता है जो माना हुआ तत्वज्ञान है वो प्रावित हो जाता है मतलब बह जाएगा बाद में कोई उसको हिला देगा तो बह जाएगा इसीलिए तत्वज्ञान विचाराधीन होना चाहिए <laughs> मनन के अधीन होना चाहिए जो भी निर्णय करेगा मनन के अधीन होना चाहिए तर्क उसके अधीन होना चाहिए जैसे सूर्य और सूर्य किरण है सूर्य की किरण सूर्य श्री कृष्ण ठीक है वो भी उनकी कल्पना है अब जैसे इतने कल्पनाएं बोले वो भी कुछ कल्पना है अनेक नवीन कल्पना अभी भाषिकार के थोड़ा सा भी ना है अभी देखो तो और भी आपको दस, आ, वा, वा, मतलब एक तो सब कल्पना और मिल जाएगी वो सब कल्पनाएं है और कल्पना करके भावना करते हैं तो वो उसी पे चलते हैं किंतु विचार के बिना तत्व नहीं होगा ये तो सभीवादी मानते हैं क्योंकि विचार को ही ज्ञान कहा गया विवेक कहा गया और विवेक के बिना ज्ञान नहीं होता है ये तो सभी की मान्यता है और नास्तिक आस्तिक सभी स्वीकार करते हैं कि विचार के बिना तत्व नहीं होता तदहीन तत्व भी वैधुर्यात न पुमर्थभाग्य इसीलिए विचार जो होगा विचार से या तत्व बुद्धि से हीन जो होगा तत्वधी वैधुर्या उसको तत्वधी नहीं कहेंगे वो तत्व बुद्धि से तत्व ज्ञान से भिन्न है तत्व ज्ञान का अभाव है उसमें वैधुर्य माने विधुरदा विधुरदा माने नहीं रहना तो तत्व ज्ञान नहीं, नहीं रहने से न पुमर्थदाथ वो पुरुषार्थ नहीं हो सकता वो निश्रेयस नहीं हो सकता तत्व ज्ञान नहीं होने से आपको तत्व नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं तत्व चाहिए तो विचार करना पड़ेगा तत्व नहीं चाहिए ठीक है हमको सब खाना पीना रहना सब काम हो रहा है थोड़ा शांति से बैठना है शांति से बैठना भी हो रहा है सब कुछ ठीक है स्वास्थ्य भी ठीक है इतने में काम चल सकता है इतना ही आप चाह रहे हैं तब तो फिर ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये प्रयत्न भी जरूरत नहीं है जो चल रहा है मान के चलना है बस वही हो गया जैसा बीमार हो गया तो दवाई खा लेना है ठीक है चलता है तो उसी से काम चल रहा है ऐसे करके जो अपने जीवन को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है किंतु तो तत्व ज्ञान चाहते हैं तत्वज्ञान से यथार्थ तो स्थिति में पहुंचना चाहते हैं और परम पुरुषार्थ चाहते हैं सभी करना इसलिए पहले कहा था कि अधिकारी को इन सब को देखना पड़ेगा उस दृष्टि से कहे किंच अविचारे तत्व ज्ञानात् एक इति श्रुते श्रुत्यस्थ बहिर्मुखो अनर्थम गच्चे तो अनर्थम चाह भाष्य में कहा उसके लिए कह रहे इतना ही नहीं किंच है कि अविचारे तत्वज्ञान विचार नहीं करने पर तत्वज्ञान नहीं होता ठीक है थीके? तब क्या है वो नास्तिकत्व नास्तिक नास्तिक में आ जाएगा विचार नहीं करेंगे तत्वज्ञान नहीं होगा तो वो अति ब्रह्मा ऐसा स्वीकार नहीं करेगा तब क्या प्रफल होगा एक आत्महनोजना ये आया ईशावासी परिणिक असूरियाम तेलोका अंधेन तमसावृता प्रगछति एक आत्महनोजना ये आपने को ही आत्महत्या करते हैं आपने को ही नष्ट करते हैं जो विचार नहीं करते हैं वो स्वयं को नष्ट करते हैं श्रुते हैं, श्रुत्यर्थ बहिर्मुखो अनर्थ ये श्रुदी है इस श्रुधि से श्रुत्यर्थ से बहिर्मुख जितने भी विचार है वो सब अनर्थ के ओर ले जाता है अब श्रुत्यर्थ को क्यों लेना चाहिए क्योंकि जिस पुरुषार्थ को निःश्रेयस रूप से आप प्राप्त करना चाहते हैं वो श्रुधि को छोड़ के वेद को छोड़ करके और कहीं से प्राप्त नहीं होता इसलिए उसी का ही आश्रय लेना पड़ेगा कि लोग से प्राप्त नहीं है परंपरा से प्राप्त नहीं है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से प्राप्त नहीं है केवल तर्क से प्राप्त नहीं है तर्क का प्रतिष्ठान और विज्ञान आदि साइंस आदि अन्य शास्त्र से भी वो प्राप्त नहीं है और कहीं से प्राप्त नहीं होने से आपको केवल श्रुति का आश्रय लेना पड़ेगा यह सामान्य युक्ति है जिससे प्राप्त होता है उसका आश्रय लेना पड़ता है अब श्रुति से इधर में कहीं प्राप्त होता तब तो बात अलग थी ऐसे नहीं हो रहा है इसलिए तृत्यर्थ बहिर्मुख होगा तो वो कभी भी इस निःश्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता है तो फिर क्या करेगा अनर्थम गच्छे अनर्थम याद अनर्थ को प्राप्त करेगा इन धातु का प्रयोग किया भाष्यकार ने व्यम धातु से अर्थ किया सूत्र तात्पर्य उपसंहरती अंत में सूत्र तात्पर्य को उपसंहार करते हैं प्रथम सूत्र का तात्पर्य तस्मा ब्रह्मजिज्ञा उपन्यास मुखे नेदांदवाक्यमीमांसा तद विरोधी तर्क उपकरण निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से ब्रह्म को उपन्यास करके वेदांदवाक्य मीमा करने की इच्छा से श्रुति अनुकूल तर्कों के साथ निश्रेयस को सिद्ध करने के लिए उसको लक्ष्य बनाकर ये शास्त्र प्रस्तुत हो रहा है विषयादि विषयादिव तदर्थः ये है। आप जो तस्का है, उसका अर्थ क्या है विषयादि अबंधचतुष्टय होने के कारण ब्रह्मजिज्ञाउपन्यास मुखे विशिष्टा मीमांसा प्रस्तूयते संबंध ब्रह्मजिज्ञा उपन्यास के माध्यम से विशेष विचार जो ब्रह्म जिज्ञासा है ब्रह्म मीमांसा है वो प्रस्तुत हो रहा है विशिष्ट ज्ञान इच्छा उक्ति व्याजे न विचार आरंभ परम सूत्रम। तो ये सूत्र का तात्पर्य क्या हुआ कि विशिष्ट ज्ञान इच्छा के युक्ति व्याज से एक विशिष्ट अधिकारी है विशिष्ट ज्ञान है और विशिष्ट फल है इसका मतलब विशिष्ट क्यों लगा रहे अन्यत्र प्राप्त नहीं है ये ब्रह्म सूत्र का जो अधिकारी होगा ना वो ब्रह्म जिज्ञासा को छोड़ के और कोई कार्य नहीं कर सकता है वो मजबूर हो गया है अभी केवल ब्रह्म जिज्ञासा ही कर सकता है बाकी कोई करने के लिए इच्छा नहीं जिसकी वो विशिष्ट अधिकारी हो गए विशिष्ट मतलब उसी में ही रहता हो इधर उधर नहीं जाता उसी को विशिष्ट कहेंगे हाँ विशिष्ट होता है अत्यंत सीमित परिचि उसी में रहता है और कहीं नहीं जा सकता तभी वो विशिष्ट बनेगा तो वो क्यों विशिष्ट है क्योंकि इसका जो अधिकारी है वो और कहीं उसको बिठा नहीं सकता और कोई कुर्सी में वो बैठने वाला नहीं है वो केवल इसी काम को करने के लिए आया है उसका दिमाग ऐसा ही चलता है अब क्या कर सकते ऐसा होता है इसीलिए उसको विशिष्ट अधिकारी बोलना और क्या प्रयोजन प्राप्त करना चाहता है मोक्ष आदि वो मोक्ष भी विशिष्ट प्रयोजन है वो स्वर्गगा येद वाक्य से कर्मकांड से प्राप्त होने वाला नहीं उपासना से प्राप्त होने वाला नहीं लौकिक ज्ञान से प्राप्त होने वाला नहीं कोई विज्ञान से प्राप्त होने वाला नहीं कोई भी से प्राप्त होने वाला नहीं है इसीलिए वो विशिष्ट फल हो इसलिए विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट फल सब होने के कारण साधन भी विशिष्ट है जो ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म जो विशिष्ट ये होने से विशिष्ट ज्ञान इच्छा उक्ति व्याजेना ये इच्छा शब्द जिज्ञासा से लाया इसके द्वारा उस इस माध्यम से विचार आरंभ परम सूत्रम विचार आरंभ करना चाहिए ये प्रतिज्ञा करते हुए प्रथम सूत्र संपन्न हो गया नहीं इच्छा ज्ञान व साक्षात् ये इच्छा अथवा ज्ञान ये साक्षात करने की आवश्यकता नहीं है क्यों ये तो माध्यम है इच्छा को कोई साक्षात्कार नहीं होता और ज्ञान उसका माध्यम है उसका साक्षात्कार तथा चिष्यमाण ज्ञान उपाय विचार कार्यता सूत्रवित्यर्थ तो ये इच्छा जो है साक्षात्कार नहीं है और ज्ञान भी साक्षात्कार नहीं है तो क्या करना चाहिए उस माध्यम से जो फल होगा वही साक्षात्कार का विषय बनेगा पहले बताया था जिज्ञासा ये वाक्य भाष्य वाक्य में इसके बारे में विचार किया जिज्ञासा पद में दो निकलेगा उसमें ज्ञान भी है इच्छा भी है और इच्छा भी सौदा होती है और ज्ञान उसका विषय बनता है इस प्रकार से सब हो गया तो इसीलिए तथाच इष्यमाण ज्ञान उपाय इस मन जो इच्छा करने वाले ज्ञान के उपाय रूप से विचार को यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए विचार कार्यदार्थम सूत्र विचार को सिद्ध करने के लिए ये सूत्र प्रस्तुत हुआ तो इच्छा के विषय रूप से इच्छा को उपाय रूप से ज्ञान उपाय रूप से उसको प्रस्तुत करना चाहिए किम उपकरण साइटी तो केवल इच्छा से वो ज्ञान प्रस्तुत हो जाएगा अथवा और कोई सहारा चाहिए बोलता है वो श्रुत्य तर्क की आवश्यकता है तर्क के बिना नहीं होता है आक्षम धर्मोपदेश वेदशास्त्रोधिना यर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद नो इतर ऐसा मनस्मृति में अंतिम अध्याय में कहा कि तर्क की आवश्यकता होती है यदि भी वेद वाक्य कह रहा है उस पर हमारी श्रद्धा है तभी नहीं चलता तर्क की आवश्यकता है तर्क से विचार स्पष्ट होता है स्थिर होता है क्षम धर्मोपदेशम च ऋषि संबंधी जो है वो वेद वाक्य और धर्मोपदेश जो धर्म का उपदेश इन सब को वेद शास्त्र विरोधिना पहले ये क्या होना चाहिए वेद शास्त्र के विरोधी नहीं होना चाहिए अविरोधी हो ऐसे तर्क के न ऐसे तर्क से वेद शास्त्र के अविरोध तर्क से अनुसंधान करना चाहिए इस पर तो बहुत विचार करना है ये वेद शास्त्र के अविरोधी तर्क कौन कर सकता है क्योंकि प्रश्न होगा कोई भी तर्क करेगा वो वेद शास्त्र अविरोधी तर्क नहीं हो पाता कारण क्या है आजकल जितने भी तर्क कर रहे हो ऐसे ही कारण क्या है कि वेदशास्त्र अविरोधी तर्क करने के लिए पहले वेद को वेदांग को परंपरा से अध्ययन करना पड़ेगा उसके बाद दक्षिण शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा व्याकरण आदि नियमों का अध्ययन करना पड़ेगा इन सबके ज्ञान होने के बाद अब वो जानेगा कि कैसा तर्क करना तभी जान पाएगा आपको तर्क करने की बुद्धि है इतने मात्र से आप तर्क नहीं कर सकते जैसे आपको तर्क करने की बुद्धि है खूब बुद्धि है बहुत बुद्धिमान है इसीलिए आपको हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाएगा क्या आप बड़े बुद्धिमान हैं आपने किताब पढ़ लिया और कुछ भी तर्क कर सकता है किसी भी केस को अपने पक्ष में सिद्ध कर सकता है इतने सामर्थ्य आपके अंदर है इतने मात्र से आप कोर्ट में जा सकते हैं क्या नहीं जा सकते आपको भगा देगा वो तो मानते ही नहीं उसको क्या चाहिए आपको उनके परंपरा के संप्रदाय के अनुसार उन नियमों को सीखना चाहिए और संविधान को पूरा याद करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा उसमें किसी गुरु के साथ रहकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं पहले शुरू से बड़े गुरु के साथ रह के लोग पढ़ना पड़ेगा हाँ, लो, पड़े वो पढ़ के सारे तैयार होंगे तभी आप अधिकारी बनेगा कोर्ट में जाने के अब देखो कोर्ट में जाने के लिए इतने सारे क्वालिफिकेशन चाहिए ऐसे में आप इधर उधर से किताब पढ़ करके हम वेद अविरोधी तर्क कर रहे बोल सकते क्या वेद अविरोधी तर्क करने के लिए ये सब सीखना पड़ेगा इनके अध्ययन के बाद ही आप वेद का सार क्या है समझेंगे वेद किस तर्क को मान्यता देता है इसको समझेंगे और किसके साथ कैसा तर्क करना है ये समझेंगे इसलिए खाली बुद्धि से काम नहीं चलता है जब खाली बुद्धि काम कर रही है तो अच्छा है कि आप वेद शास्त्र उपनिषदों का आधार मत ले खाली बुद्धि काम कर रही है तो आप लौकिक व्यवहार में आप करते रहिए लेकिन ले लेख आप लेखनी उठाना चाहते हैं वेद के संबंध में कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो उन आधार ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए वो करने के बाद आकर के आप करें तब पता चलेगा तब आप विरुद्ध नहीं कर सकते क्योंकि जो जो विरुद्ध कर रहा है वो किसी ने इसका अध्ययन नहीं किया अध्ययन किए बिना बोल रहा है और जो अध्ययन किए बिना बोल रहा है उनके साथ तर्क करने के लिए अध्ययन किए हुए लोग नहीं जाना चाहिए वो भी गलत होता है क्यों वो पहले तो मूर्ख है अब वो जानता नहीं कैसे तर्क करना वो वेदाविरुद्ध तर्क कैसे होता है जानता नहीं कोई न्याय शास्त्र पढ़ के तर्क का विध्वन नहीं जानता है ऐसे लोगों के साथ आप तर्क करने जा रहे व्यर्थ होता है ऐसे भी कई लोग कर रहे हैं इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है वो खाली अब उसको ये कर सकते उसको पहले पढ़ाओ जो पहले आप तर्क करना चाहते हैं तुम ये सब पढ़ के आओ वो भी ऐसा नहीं किताब पढ़ के इंटरनेट से पढ़ के नहीं वो ढंग से संप्रदाय से पढ़ो और आप अधिकारी है अपने को सिद्ध करो उसके बाद तर्क को ऐसा होता है आजकल भी तो ऐसे तर्क चलते हैं परंपरा से जो वाद कथा है और शास्त्रार्थ है आजकल भी चलता है और उनको उसी में बिठाने के लिए अधिकारी को ऐसे चुनते हैं कोई भी जाके बैठ नहीं सकता यहाँ तक वो सुनने के लिए आपको अंदर प्रवेश नहीं कराएगा यदि आप उसके लिए अधिकारी नहीं है तो।, तो सुनने के लिए भी उसके अधिकारी चाहिए समझने के लिए अधिकारी चाहिए करने के लिए तो अधिकारी चाहिए तो इस प्रकार के वेद तर्क को समझेंगे तब वो ऐसे तर्क से अनुसंधान करना पड़े तो इस तर्क के अनुसंधत स धर्मम वेद नो इतरहा वो ही धर्म को जानता है बाकी दूसरा नहीं जानता भाष्यकार वृदारण्य उपनिषद में भी एक जगह कहते हैं कि वृदार उपनिषद में तीसरा अध्याय में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ दिखाई पड़ता है बहुत लोग आते हैं बहुत बड़ी सभा होती है याद नहीं बल्कि वहां जाता है तो कुछ दिखाई पड़ता वहां भाष्यकार लिखते इसकी क्या जरूरत है इतनी बड़ी सभा में ये ब्रह्म को इतने लेके विचार करने की आवश्यकता है तो वहां कहते हैं धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापार इश्य धर्म के विषय में सूक्ष्म निर्णय करने के लिए धर्म माने यहां दोनों है कर्म भी ज्ञान भी दोनों धर्म है धर्म के विषय में सूक्ष्म निर्णय करने के लिए परिषद व्यापार की आवश्यकता है सभा करनी पड़ती है कोई भी धर्म का निर्णय एकाएक एक व्यक्ति नहीं ले सकता वो धर्म सूक्ष्म निर्णय ये परिषद व्यापार इच्छे थे और वो परिषद कितने होने चाहिए उन्होंने कहा दो भी हो सकता नंबर भी कहा दो तीन पांच दस जितना भी है उतना रहकर विचार करके निर्णय करना चाहिए और ये परिषद के अधिकारी कौन कौन है इसके बारे में सब मनुस्मृति आदि विस्तार से कहा वो कौन परिषद बन सकता है किसके आधार पर करना चाहिए इसका मतलब इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए चर्चा जब बंद हो जाती है तो विषय का प्रचार भी बंद हो जाता है और उसमें दोष आने पर उसका निवारण नहीं हो पाता है इसीलिए शास्त्रार्थ चर्चा चलनी चाहिए और एक जगह इसी में ही है इसी में प्रधानमंत्री इसी, इसी में ही है अंत में कहेंगे हाँ सूक्ष्म अपराध दर्शना एक वाक्य है आ, वो कहते हैं कि जब अत्यंत बुद्धिमान हो अत्यंत ज्ञानी होने पर भी हाँ पंडिता नाम पंडित नहीं दूसरा कोई शब्द है पंडिता नाम अपनी सूक्ष्म अपराध दर्शना कभी कभी गलती हो जाती है लोग बुद्धि है मनुष्य है ऐसे चलते चलते कभी कभी गलतियां हो जाती है तो वो गलती को सुधारने के लिए परस्पर आदान प्रदान करना चाहिए धर्म की चिंतन उस प्रकार से करना चाहिए उससे बहुत प्रयोजन होता है ये तर्क है इस तर्क के द्वारा जो सिद्ध करेगा वही सही हो जाएगा वही धर्म होगा ऐसा स्मृति में मनुस्मृति में भी कहते हैं सुनिपुणा नाम अपनी सुनिपुणा नाम सूक्ष्म अपराध दर्शना ऐसा बहुत निपुण होने पर भी बुद्धिमान होने पर भी सूक्ष्म अपराध देखा गया है कभी कभी गलती आ जाता है जैसे आप कितने भी किताब लिखते हैं उसमें कोई प्रिंटिंग की जैसा हो जाता है इस प्रकार से हो जाता है अब ऐसा होने पर देश काल के भी कुछ संबंध रहता है उसका निवारण समय समय पर करता रहना चाहिए इसके लिए शास्त्रार्थ के आवश्यक इसी को तर्क कहते हैं इसीलिए किसी भी प्रकार का तर्क यहाँ स्वीकार्य नहीं होता शास्त्र क्या मतलब चाहिए। उन्होंने अपना तर्क अब वो उनको पूछना चाहिए वो हम उसके बारे में जानकारी नहीं कैसे तर्क को किए थे क्या किए तो वो उनके अपने ढंग से किया वो तो आजकल भी बहुत लोग कर रहे हैं ऐसे तर्क को नहीं बोल रहे इसी का अनुसार है तो मान्य है नहीं है तो नहीं मान्य तो इसी के लिए कहा तदा विरोधी तद अविरोधी तर्क का उपकरणा तद अविरोधी से ये वेद अविरोधी और मनस्मृति में जो कहा गया उस दृष्टि से लेना चाहिए अभी हमने जो श्लोक कहा बारह अध्याय का एक सौ छह नंबर श्लोक है आक्षम धर्मोपदेश वेद शास्त्रिरोधिना यकेण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर इसी के अनुसार तर्क करना चाहिए ठीक है वेदाता अविरोधी तर्का मीमे वेद प्राण्य शुद्धियादयोगिनो यहा उपकरण सतथा जो भाष्यपंक्ति है उसका विग्रहा करते हैं तेजा वेदाता उन वेदांतों का अविरोधि तर्क उसके साथ विरोध नहीं करने वाले जो तर्क है इस तर्कों को मीमांसाया न्याय मीमांसा में हो या न्याय शास्त्र में हो वेद प्रामाण्य शुद्धि उपयोगी वेद प्रामाण्य को शुद्ध करने के लिए उपयोगी रूप से जो तर्क है वेद सदप प्रमाण है किंतु उसके प्रामाण्य को बुद्धि में अवतारित करने के लिए तर्क की आवश्यकता पड़ती है तर्क के बिना बुद्धि में कुछ भी स्थिर नहीं रहता इसीलिए वो प्रामाण्य को स्वीकार कराना है आपको आप श्रद्धा से मान रहे हैं भले मान रहे हैं किंतु वो अभी नहीं है तो जो प्रमाणित नहीं हुआ ऐसा जो विश्वास प्रमाणित नहीं हुआ नहीं हुई ऐसे जो श्रद्धा वो ठीक नहीं पाती तभी वो चल जाती है इसलिए उसको प्रमाणित करने के लिए शुद्धि के लिए जो तर्क की आवश्यकता है वो प्रसिद्ध है मीमांसा आदि शास्त्र में उसी को लेना चाहिए मीमांसाया तर्कत् तर्काणाम उपकरणता भाव मीमांसा स्वयं ही तर्क होने पर भी तर्क भी यहां उपकरण रूप से लिया जाता है। यहां मीमांसा शब्द का अर्थ ही तर्क से युक्त है तो भी अन्य तर्क को भी यहां सहायक रूप में लिया जाता है कभी कभी लौकिक न्याय को भी प्रयोग करते हैं हाँ क्योंकि लोग में जो प्रवृत्त होता है वो भी निराधार नहीं होता है ऐसे लेते हैं और इसमें भी बहुत कुछ जानना चाहिए लोग में जो शिष्टाचार जिसको बोलते हैं जिसको प्रमाण रूप से मानते हैं हर एक शिष्टाचार को नहीं मानते हैं इसमें भी लोग आजकल भ्रमित हो गया है कि बोलते हैं लोग में चल रहा है तो सही है हाँ, सब कुछ आजकल झूठ बोल रहा है झूठ बोलने से सब कुछ चलता है इसलिए लोगों ने उसको प्रमाण मान लिया कि झूठ बोलने से ही व्यापार चलेगा इसलिए झूठ बोलना चाहिए ऐसे कुछ लोग इधर आए थे पहले ऐसा नहीं था बाहर से कुछ लोग इधर आए थे व्यापार कहिए थे और सब कुछ लूट के ले गया उन्होंने देखा ये लोग बड़े बुद्धू है ये ये जितने भी भारतवासी है ये बुद्धू है क्यों क्योंकि ये सत्य पर विश्वास करते अब जो बोलेगा वो मान लेता है और जो मुख जवान बोलता है उस पर बड़ा उनका विश्वास रहता है इसलिए हमको भी ऐसे ही सहना नहीं सीधा सीधा कोई उनको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा वो गोड़मान बोलने लगे झूठ बोलने लगे यहां लोग तो विश्वास करने के लिए पहले से बैठे हुए हैं और झूठ बोल रहे उसको भी माला पहना करके पूजा करके आदित्य देवो भवा आदिति देव देवता भवंती आदित्य यहा देवता भवंती हमारा है तो बिठा करके सब पूजा किए तो फिर उन्होंने ऐसा शुरू किया और बाद में बहुत बाद में पता चला कि ये जो है जो कुछ बोल रहा है झूठ है धोखा दे रहा है हमको ऐसा बाद में पता चला क्योंकि हम धोखे के बारे में सोचते नहीं अब जो शिष्ट लोग होते हैं उस प्रकार से उनका व्यवहार होता था ऐसा करके वो फंसाते थे अब फिर होते होते क्या समझने लगे फिर उल्टा सोचने लगा अब कोई भी कुछ बोलेगा तो ये धोखा हो सकता है असत्य हो सकता है अब ऐसा चलते चलते अब तो वो असत्य मान्य हो गया मान आप असत्य होता तो कोई भी कुछ दोष नहीं असत्य बोलता है सब लोग बोल सकते हैं ऐसा करके ये मान्य हो गया असत्य करना मान्य हो गया इसको इस शिष्टाचार नहीं करे ये कोई व्यवहार अनुकरणीय नहीं है अब तो असली शिष्टाचार तो बहुत मुश्किल है देखने को मिले जिसके अनुसरण आपको तो करना पड़े ऐसे शिष्टाचार तो मिलेगा नहीं आजकल शिष्ट किसको कहते हैं पढ़ा लिखा किसको कहते हैं? अब जितने जो है सब ये पढ़ा लिखा बोलते हैं ना वो डिग्री प्राप्त किया हो यह सब किया हो डिग्री पर जो भी कर रहा है पढ़ा लिखा इसको बोलते हैं किन्तु हमारे शास्त्र की दृष्टि से ये कोई भी पढ़ा लिखा नहीं ये गड़बड़ा अब ऐसे में उनका अनुकरण आप करेंगे वो फंस जाएंगे वो तो आपको पुरुषार्थ नहीं मिलेगा वो पढ़ा लिखा और कुछ है वो पढ़ा लिखा ये है कि आप ही एक मत स्वयं ही एक व्यक्ति है और स्वयं को जो कुछ चाहिए वो कमाना चाहिए आप वो कमाने के लिए जो जो नौकरी कर सकता है करना चाहिए वो कर जो भी ढंग से कमाओ अपने लिए कमाओ दूसरे को दो मत दो, दूसरा कोई है ही नहीं ऐसे भाव से जो करते हैं यहां तक राज्य स्नेह भी नहीं रहा उनका वो तो खाली अपने लिए हो गया ये तो बहुत बाहर की बात है अभी वहां नहीं जाना किंतु तो इतना याद रखना है यहां जो कह रहा है ना ये मीमांसा तर्क होने पर भी उसके अनुकरण करने वाले उसके साथ चलने वाले लौकिक प्रमाण भी होते हैं ये लौकिक प्रमाण शिष्टाचार के द्वारा आता है शिष्टाचार को भी हमने प्रमाण माना सदाचार के विषय में सदाचार को प्रमाण माना सदाचार को ढूंढ लेना पड़ेगा किस प्रकार सदाचार होता है जिसको जो सही है वो सही किस प्रकार है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा शास्त्र के विषय में अधिकारित्व ढूंढते समय शास्त्रीय अधिकारित्व को ढूंढना है वहां दूसरा अधिकारित्व योग्य नहीं होगा वो काम नहीं करेगा किम प्रयोजना सा इतना ये सारे निश्रयस विचार किस प्रयोजन के लिए है तो बोला निश्चय प्रयोजन ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारा पूरा वेदांत का और कोई प्रयोजन नहीं केवल मोक्ष मात्र प्रयोजन है मोक्ष से सिद्ध हो गया तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अपने में आप तृप्त तो हो गया स्वात्मन स्थिति हो गया अपने में तृप्त तो हो गया तो उसी को स्वीकार कर सकते हैं। और उसके विरुद्ध में जो जो आएगा उसको निराकरण करने के लिए जो आपको करना चाहिए उतना ही करना चाहिए इसका मतलब वेदांत अध्ययन के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है, है? वेदांत अध्ययन के बाद धन सम्पत्ति आदि प्राप्त हो जाएंगे नहीं है वेदांत अध्ययन के बाद पारिवारिक विवाद ठीक हो जाएगा ऐसा भी नहीं वेदांत अध्ययन के बाद जो इच्छा आप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगी ऐसा भी नहीं केवल एक ही प्रयोजन वेदांत का है निश्रेष्ठ प्रयोजन वो यदि आप चाहते है तो सिद्ध हो जाएगा ये नहीं चाहते है तो वो नहीं होगा केवल बैठ करके शांति से सुनने का थोड़ा ओ, मैं क्या बोलते एकाग्रता का जो है वो फल मिलेगा वो शांति से सुन रहा है वेद वाक्यों को सुन रहा है इतनी शांति आपको मिल सकती है किंतु परम श्रेयस नहीं मिलेगा इसलिए कहा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तुत देखा निश्रेयस यदि ब्रह्मज्ञान द्वारा यदि शेष है निःश्रेयस प्रयोजन कब सिद्ध होंगे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा देखिए ब्रह्म ज्ञान यहां माध्यम है ब्रह्म ज्ञान निश्रेयस नहीं है ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निःश्रेय सिद्ध होगा हो हो। ब्रह्म ज्ञान साधन है तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होकर निश्रेयस सिद्ध हो, हो जाएगा इति प्रथम जिज्ञासा अधिकरणम इस प्रकार प्रथम जिज्ञासाधिकरण पूरा हो गया जिज्ञासा अधिकरण के अंदर पहले अध्यासभाष हुआ था उसके बाद जिज्ञासाधिकरण प्रथमाधिकरण हो बारह मन स्मृति का बारह अध्याय एक सौ छह श्लोक अब जो है दूसरा अधिकरण है जन्मादि अधिकरण ये जन्मादि अधिकरण में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा के संबंध में पूर्व पूर्वाधिकरण में कहा उस ब्रह्म का लक्षण क्या है इस पर विचार करेंगे क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेणा लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु सिद्धि होती है और तो प्रतिज्ञा मात्र करने से नहीं होगा इसलिए उसके सिद्धि करेंगे ये तो इसका पूर्वापर संबंध इत्यादि सब टीकाकार विस्तार से बताएंगे तब उसको देखेंगे किन्तु अभी इसी पृष्ठ में जिस पृष्ठ में अभी आप छोड़ा है उसी पृष्ठ में ऊपर एक शारीरिक का न्याय संग्रह करके एक ये श्रीमद प्रकाशात्म यदि के द्वारा विरचित है जो विवरण आचार्य है उनका ये न्याय संग्रह है ये क्या कहेंगे आगे आने वाले अधिकरण का संक्षेप रूप करेंगे क्योंकि अधिकरण में प्रवेश होने के पहले किस विषय में चर्चा होनी जा रही है क्या वहां पूर्व है क्या निर्णय होने जा रहा है यह आपको समझ में आएगा क्योंकि कभी कभी आधिकरण में अंदर प्रवेश करते वक्त कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं चलेगा अभी देखो ब्रह्मजी जाता को लेकर के कहाँ कहाँ गया तो ऐसा ही कहीं जंगल में फंस जाएगा तो कहाँ कहाँ जा रहा है वो स्पष्ट रूप से आपको मालूम पड़ेगा इस उद्देश्य से जा रहा है तो पहले उसका सारांश कहा जा रहा है किस विषय पर चर्चा है इसको देखिए जन्माद्यत ये सूत्र का उद्धरण दिया एक नंबर टिप्पणी जन्माद्यतः में इति अस्थितया निर्देश परिदृश्यम विविध वैचित्र ज्ञापना ये जगत जो है अस् शब्द से जगत का निर्देश है इदम दया शब्द इदं शब्द से आता है इसलिए इदं रूप से इसी को निर्देश कर रहा है जो परिदृश्यम विविध वैचित्र ज्ञापन जो दिखाई दे रहा है अनेक प्रकार के विचित्र दिखाई दे रहा है उसको ज्ञापन करता है त्ञापन फलम च ईदृश जगत अल्पज्ञात अल्पशक्तिर्जी उत्पत्तियादी संभावित अशक्यमिति सूचना वो जगत को क्यों दिखाया क्योंकि जगत की जो सृष्टि है वो जीव नहीं कर सकता जगत इतने जो विविध वैचित्र से युक्त जो जगत है इसकी सृष्टि अल्पज्ञ अल्पशक्ति जो जीव है इसके उत्पत्ति संभाव इतुम अशक्यम इससे उत्पत्ति आदि की संभावना नहीं कर सकते ये सूचना देने के लिए ये जगत को दिखाए बाहर जगत से आरंभ कर रहे अदयव अग्रे प्रधानादेरिव जीवस्य से जगत कारणत्व निराशो न करते सूत्र इसलिए आगे जाकर के जीव से उत्पत्ति होगी या नहीं होगी इस विषय में कोई चर्चा सूत्रकार नहीं उठाते क्योंकि हमने बाहर विषय के संबंध में विचार शुरू किया सभी लोग जानता है कि बाहर विषय कोई जीव ने नहीं बनाया यहां तक कि शरीर को भी जीव ने नहीं बनाया शरीर बनाने के लिए जो निमित्त कारण रूप से कर्म तो उसका है उसने किया था ये, किंतु बनाया कुछ नहीं बनाया कुछ नहीं फल तो नहीं कर सकता और जीव में ये सामर्थ्य नहीं है किसी भी चीज का फल को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है ये एक आश्चर्य बात है फल उत्पन्न नहीं कर सकता फल उत्पन्न करने का सामर्थ्य है नहीं किसी भी चीज में हाँ। यह तो पहले शायद आपको विस्तार से बताया था एक बात कोई भी चीज का भगवान ने कहा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते से माफलीश्व का बिल्कुल युक्ति संगत कहा है कि वो फल आप उत्पन्न नहीं कर सकते आप सामान्य कोई भी कार्य ले लीजिए और उसका फल क्या है देख लीजिए उसको कौन उत्पन्न करता है देख लीजिए आपको पता चलेगा आप उत्पन्न नहीं कर सकते आप भी उत्पन्न नहीं कर सकते आपके जैसे दस सौ मिलकर के भी उत्पन्न नहीं कर सकते वो कोई और भी उत्पन्न करता है उत्पन्न करके आपको देते हैं आपको यह भ्रम हो जाता है क्योंकि आप पूरा परिश्रम करते हैं सामग्री एकत्रित करते हैं ये सब आप करते हैं किंतु फल उत्पन्न करने का अधिकार कहीं भी आपको नहीं कोई भी कर्म में नहीं विशिता कर्म में तो है ही नहीं बाकी लौकी कर्म में भी नहीं है जैसा आप पकाते हैं ना भोजन पकाते हैं भोजन कौन पका रहे आप पका रहे भगवान आके तो नहीं पकाया भोजन तो पकाने का सब काम कर रहे ठीक है अब देखो ये पकाने में पकाने का फल क्या है पकाना एक क्रिया है ना पी पाके अर्थ में है पकाना अर्थ में है पकाना मैंने कुकी वो एक क्रिया है उसका फल क्या है बोले नोजन नहीं उसका फल है पक जाना पकाने का फल क्या होता है पक जाना आपने आ... कुकर में लगा कर रख दिया ना सीटी बचाने के लिए तो वो किसके लिए रखा है पकने के लिए रखा है बाकी कुकर आपका है समझ लो ठीक है बाकी पानी भी आपका है चावल भी आपका है दाल भी आपका है तड़का भी आपका है सब कुछ आपका है, है? सब कुछ आपका है उसमें कोई ठंका नहीं सभी कुछ आपने एकत्रित करके रखा किंतु इतना करने के बाद आप भी जलाया ये भी आपने किया किन्तु पकने का जो फल है पक्का क्रिया का अर्थ फल पकना होता है ये किसने किया ये हमने नहीं किया ये हमने नहीं किया वो जिसने किया है जो पकने की जो फल है वो कि जिसने किया है वही ही असली में करने वाला आप खाली घटा करके देखते। तो अब ये छोटी सी चीज में भी इतना है बाकी आप देख लो एक भी ऐसा नहीं जो आप फल सिद्ध कर सकते फल नहीं सिद्ध कर सकते आप इसीलिए भगवान ने कहा फलमंदूंगा अब वो पकना नहीं पकना कैसा पकना ये आपके हाथ में नहीं है आप चाहते हैं बढ़िया पक जाए कभी कभी घटिया भी पकता है कभी कुछ हो जाता है कुकर फट भी सकता है ये सब आपके हाथ में नहीं है फिर कौन सी चीज आपके हाथ में है वो बाकी करना आपके साथ में जितना कर्म आपने किया वो आपके हाथ में है कर्म का अंतिम क्षण तक आप पूरा प्रान करके कर लो कोई बात नहीं कितना भी पैसा कर लो कितना भी कुछ कर लो कुछ कर लो किंतु फल में आप कुछ कर नहीं सकते है ऐसा है इसलिए भगवान ने सीता कहा कि मैं फल में ही दे रहा हूं मान लो हो जाएगा वो फल तुम बना रहे मत समझे क्योंकि पकने का, का काम तुम कर नहीं सकते हो तो कैसा होगा इसलिए तो इसमें आया ना चैन उपनिषद में वो ब्रह्मा ब्रह्मा जो है जब यक्ष के रूप में प्रगट हो गया तो ये अग्नि वायु इंद्र एक एक देवता वहां गए तो उन्होंने बोला एक तिनखा डाल दिया तिनखा डाल के बोला इसको थोड़ा हिला के दे सर्वजे न सशागा जगह वो पूरा शक्ति लगा करके देखता है तब भी उसको जला नहीं पाए हिला नहीं पाए ऐसी है इसीलिए वो जब बात ऐसी है तब ये बाहर के बाद बाहर की सृष्टि करने के बाद तो आपके ऊपर आ ही नहीं सकता और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं लेता ये नहीं करता है कि हमने ये बनाया <laughs> कोई नहीं कहता, किसी का भी आज तक हिम्मत नहीं पड़ा कितने कितने भी नास्तिक आया हो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने ये जगत को बनाया ये सब कुछ पत्थर पेड़ पौधा हमने बनाया नहीं कोई नहीं करता इसका को है इसका मतलब इधर कोई विवाद है ही नहीं जीव जो है इस जगत को बनाता है इस पर इस विषय पे विवाद नहीं है किसी इस विषय पर चर्चा भी नहीं करता ये बता रहे इसलिए जन्मादित्य यथा जगत को लेकर के शुरू किया क्योंकि उससे आगे ले जाने के लिए ये टिप्पणी कार्य अदयव अग्रे प्रधान आदि प्रधान आदि के विषय में विचार है क्योंकि प्रगति है कर्ता कोई मानता है सांग्या आदि कोई अन्य को मानता है परमाणु को मानता है इत्यादि में चर्चा है उसका निर्णय होता भु, हाँ। है मूलभूत श्रुतौ इमान बहुवचने सत्य भी सूत्रे अस्त्यक वजन प्रयोग की जो मूलभूत श्रुति है जिस श्रुति के आधार पर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है येद भूदानी जायंदे न जादानी जीवं दी तैस्तरी श्रुति उसमें इमा ऐसा बहुवचन दिया बहुवचन दिया और यहां तो अस्त्य करके एक ले रहे तो इसका क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं कृष्ण कार्य का कार्य से कार्यवर्ग से एक कार्यवत एक कर्ता अनायासन ये वजन से यह तात्पर्य है वहाँ अनेक कर्ता नहीं है सारे कार्य वर्ग एक ही है संपूर्ण कार्य सृष्टि एक है उसी के आधार पर एक कर्ता के द्वारा अनायास रूप से संकल्प के माध्यम से इसका सृजन किया ऐसा सिद्ध करने के लिए अस् करके एक का प्रयोग किया तथ्य भी अल्प शक्ति संसार व्यावृत्ति सूचनमेव फलम उसका अभी क्या फल है कि अल्पशक्ति संसारी जो है जीवात्मा इसके साथ कोई संबंध नहीं ये दृष्टिकर्ता नहीं है ये भी सूजी दो जाता है सूत्र का एक एक पद का विचार करना है के सूत्र अब कुछ लोग सूत्र का कुछ और प्रकार से अन्वय करते हैं अभी इसका बारे में बोलते हैं यहाँ तो जन्मादि अस्त्यतः ऐसा अन्वय करेंगे जन्मादि अस्त्यतः अस्त जगत जन्मादि ऐसे अर्थ करेंगे किंतु कुछ लोग जो है आद्य पदच्छेदे न वो कहते हैं जन्म आद्य जन्म आद्य यथ ऐसा पदच्छेद करते आद्य का अर्थ होगा हिरण्य गर्भ से जन्म यतहा ऐसी योजना करते हैं वो कहते हैं कि आद्य कौन है सबसे पहला वो तो हिरण्य हुआ समवर्तताग्रे ऐसा मंत्र आता हिरण्य गर्भो में तो हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले हुआ था इसलिए वो आद्य हो गया आद्य जीव कहते हैं हिरण्यगर्भ को तो आद्य से ऐसा पद को लेकर के हिरण्यगर्भ गर्भ ऐसे योजना करते हैं लो। वो लोग सोप्यर्थ वो भी अर्थ हो सकता है सूत्र मूलभूतम श्रुति वाक्यम हिरण्य गर्भ सूत्रावृत्या विवक्षित शक्य न उपेक्षणीय न्याय रक्षाम न्याय रक्षामने में इस प्रकार की अन्वय किया कि आदि हिरण्य गर्भ भी ले सकते हैं तो सूत्र में मूलभूत जो श्रुति वाक्य है वो हिरण्य गर्भ पर है ऐसा मानकर शंका निराश रूप से उसी हिरण्य को लेकर के यहाँ शंका हो रही है उसको लेकर के मैंने ये हिरण्य गर्भ से उत्पन्न हुआ क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया के क्रम में हिरण्यगर्भ आता है ईश्वर तो हिरण्यगर्भ गर्भ को बनाते हैं सृष्टि करता है, है फिर विराट आता है विराट के बाद जगत सृष्टि होती है ये प्रक्रिया है इसीलिए वहां शंगा हो सकती है हिरण्यगर्भ गर्भ कहाँ से आया तो शंगा निराश के लिए सूत्र आवृत्तिया सूत्र की आवृत्ति की विवक्षा करते हुए ये स्वीकार कर सकते हैं वो भी अत्यंत उपेक्षणीय नहीं है मना ऐसा अर्थ भी आप जानना चाहे तो जान सकता है भाषिका ऐसा अर्थ नहीं लेते ये कहा टिप्पणीगार ने सूत्र के ऊपर संबंध में आगे अधिकरण में संग्रह वाक्य के, के लिए कह रहे हैं आए समय हो गया तो, आगे ओ ओ ओ नमः नमः